शुतिस्मृतिपुराल करुणाल नमा भगवत् शोकशंक शंकर शंकरचार्य केशव बादरायण भाष्य कृत वे भगव ई गुररात्मे मूर्ति विभागिने वोमव्या दक्षिणा आज के ओम नमो नारायणा ब्रह्मसूत्र अंतिम पाद में चतुर्थाधिकरण संकल्पाधिकरण छांदोग्य श्रुति में फल कथन के रूप में एक स्तुतिवाक्याया संकल्पादेव अस पितर समुत्तिष्ठती जो अपर विद्या उपासक है अपर ब्रह्म के उपासक है ब्रह्मलोक जाने पर ब्रह्मलोक में इस प्रकार का अनुभव होता है ये कहा उसमें ये संशय है कि ये संकल्पादेव ये कहने पर केवल संकल्प से ही सब उपस्थित होता है अथवा संकल्प के साथ अन्य सामग्री की भी आवश्यकता होती है या अन्य सामग्री भी अपेक्षित है क्योंकि संकल्प से ही उपस्थित होता है तो पूर्वादि ने कहा संकल्पाद मात्र होने पर वो चंचल होता है जैसे हमारे मन में जो मनोरथ प्रकट होते हैं वो बिल्कुल ता तात्कालिक होता है यानी कुछ समय के लिए रहता है और फिर जो है वो आगे नहीं जाता यानी कोई उसका कोई फल नहीं होता इसलिए संकल्प मात्र से उपस्थित होने पर इसमें एक प्रकार की अनित्यता भाषित होती है तो संकल्प मात्र नहीं होना चाहिए ये कहा तो अन्य सामग्री से भी उपस्थित मानेंगे तो ये धार्थ जैसा होगा यथार्थ अनुभव होगा तो सभी लोग उसको स्वीकार करने के लिए प्रयत्न करेंगे नहीं तो उसमें कोई विश्वास नहीं रहेगा ये कहा था तो सिद्धांत जी ने उत्तर में कहा कि ये ऐसे यहां संकल्प से इधर भी कुछ भी कहा नहीं है संकल्पाद एवा ऐसी अवधारणा है निश्चय किया तो संकल्प से इधर की व्यावृत्ति होती है संकल्प से अन्य कुछ भी वहां नहीं होता है तो इसीलिए संकल्प को ही लेकर के इसका फल कहना पड़ेगा तभी स्मृति का अर्थ सार्थक होगा और वहां प्रयत्नांदर संपाद्य निमित्त मानने पर भी वो निमित्त भी संकल्पात्मक ही होगा कहा ये संकल्प अनुविधा ही भवतु नामा तो संकल्प अनुविधाई निमित्त मान सकते हैं कोई भी निमित्त है वो संकल्प से ही होता है कोई प्रयत्न अंदर नहीं है ऐसा कहना होगा और ये जो स्थायी स्थायित्व और अस्थायित्व की बात है उसमें संकल्प से सामान्य जनों में संकल्प से जो प्राप्त होता है वो स्थायी नहीं है ये देखा गया ठीक है क्योंकि इसका ये अर्थ नहीं है कि सभी को ऐसा होता है कि विशेष संकल्प है विशेष शक्ति इनको प्राप्त है विशेष शक्ति के कारण उनका संकल्प अपेक्षाकृत स्थाई हो सकता है इसलिए कहा कि संकल्पादेव चेषा यावत प्रयोजनम स्थैर्य बनती यावत प्रयोजन स्थायित्व मान सकते हैं इसमें दोष नहीं कार्य सिद्ध होने तक वो हो रहेगा क्योंकि प्राकृत संकल्प विलक्षणत्वाद मुक्त संकल्प से ये जो मुक्त पुरुष का संकल्प है ये सामान्य लोगों के संकल्प से अलग ही होता है यहां इतने साधन करके तपस्या करके विशेष मन की स्थिति संपादन किया और ब्रह्मलोक गया ये कोई सामान्य बात तो नहीं है इसीलिए उनका संकल्प में कुछ विशेष था है ये कहा था अब इसके लिए एक और सूत्र इसी के हेदु के रूप में उपस्थित करते हैं अतएव चनन्याधिपति अतएव यानी संकल्प से ही ये कार्य सारे सिद्ध होते हैं और उनका संकल्प अमोघ संकल्प होता है संकल्प सत्य होते हैं सत्य संकल्प होते हैं इसलिए ही वो अन्याधिपति न अन्य अधिपतिर्द्यते अ अन्याधिपति अनन्याधिपति होता है इनके कोई अन्य पति नहीं है ये स्वयं सबके अधिपति हो जाते हैं इनके कोई और अधिपति नहीं रहते यानी सर्व तो स्वतंत्र होता है वहां कोई कर्म के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है तो कर्म के द्वारा नियम नहीं किया जा सकता और अन्य ईश्वरीय भाव से युक्त भी ईश्वरीय जो भी है वो उसी भाव में पहुंचा हुआ है तो उसके लिए अन्य कोई अधिपति नहीं है तो स्वतंत्र है वो स्वराचा है स्वयं ही राट स्वराट अपने आप स्वयं जो है उसमें स्थित है इसलिए ऐसा भी वहां वाक्य मिलता है उपनिषद में ठीक में देखिए विदुषहा सत्य संकल्पत्व लाभांतर विद्वान ये जो विद्वान है जो ब्रह्मलोक प्राप्त किया उनको सत्य संकल्प मानने पर लाभांतर कहते हैं और लाभ की बात करते हैं माने और भी एक प्रयोजन इससे सिद्ध होता है उपासित ईश्वराधीनो भोगो न संकल्प मात्राथ भविदुम अलमित ये उपासक का जो ईश्वराधीन भोग है पूर्वाधि कहता है कि उपासक का जो ईश्वराधीन भोग है वो संकल्प मात्र से तो सिद्ध नहीं होगा कारण क्या है कि ये ईश्वर के अधीन होगा वो भोग तो केवल संकल्प से सिद्ध होना कहा नहीं जा सकता वो पर्याप्त नहीं है संकल्प मात्र पर्याप्त नहीं वहां ईश्वर का अनुग्रह या ईश्वर से प्रेरित होना भी अनिवार्य होगा ऐसी शंका करने पर कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है यहां उस स्थिति में पहुंच जाने पर वो उसका जो भोग है वो भोग के लिए स्वतंत्र होता है यही वाक्य कहा अदयव इत्यादि से कहा तो अदयवच अवध्य संकल्पत्वा अनन्याधिपतिर् विद्वान भवती यही कारण है यही कारण अर्थात ये संकल्प से ही कार्य सिद्ध होते हैं उनका सत्य संकल्प होता है यही कारण से अवध्य संकल्पत्वा वध्य मन जिसका वध किया जा सकता नाश किया जा सकता या जो संकल्प व्यर्थ हो जाता है ऐसा नहीं है उसको अवध्य संकल्प बोलते हैं नहीं अवध्य नहीं अवंध्य संकल्प नहीं ये नष्ट होने वाला संकल्प नहीं है वो उस स्वयं उससे कार्य करता है उनका संकल्प कभी नष्ट नहीं होता तो ये अवंध्य संकल्प होने से अनन्याधिपतिर विद्वान भवती नन्यो अधिपतिर भवदर्थ इसका, इसका कोई अन्य अधिपति नहीं होता जैसा सभी अन्य के लिए जितने भी प्रपंच में जीव है सभी के अधिपति होते हैं जैसे लोग में सामान्य में राजा आदि अधिपति होते हैं शासिता होता है और इसी प्रकार स्वर्ग आदि लोग में देवा देवता शासिता है इंदिरादि है किंतु यहां जो है नन्यों अधिपतिर्दी थे ये स्वतंत्र होते हैं ये फल कथन में इनको स्वातंत्र दिया नहीं प्राकृतोपी संकल्पयन अन्य स्वामी कत्व आत्मना सत्याम गो संकल्पये कहते हैं कि जो प्राकृत होता है सामान्य जन होते हैं वो सामान्य जन वे भी संकल्पयन अपने आप संकल्प करता हुआ न अन्य अन्य स्वामी का आत्मना वो अन्य स्वामी के साथ संकल्प करके नहीं करता यानी मेरा संकल्प का कोई और स्वामी हो ऐसा सोचता नहीं वो वो जब संकल्प करता है तो मेरा संकल्प मुझे ही प्राप्त हो और मैं ही संकल्प करने वाला हूं ऐसा ही सोचता है वो उससे और मेरा संकल्प का और कोई स्वामी होगा मेरा संकल्प का और कोई करता धरता होगा ऐसा सोचता नहीं इसलिए सामान्य प्राकृत व्यक्ति भी ऐसा सोचता है कि अपने संकल्प को बहुत मानता है ये ये मेरा संकल्प ऐसे कहता और कर्म आदि में भी जो संकल्प करता है वो स्वतंत्र संकल्प माना जाता है क्योंकि वो संकल्प करेंगे वो संकल्प के अनुसार जो फल प्राप्त होगा उसी को प्राप्त होगा वो फल कोई अन्य को, को प्राप्त नहीं होगा और अन्य अपेक्षा करके भी नहीं होता वो स्वतंत्र फल होते संकल्प सोयंकरते हैं संकल्प स्वयं करते स्वयं फल होता है तभी तो पुरुषार्थ होता है जो कर्म जो करता है उसको फल क्यों प्राप्त होता है क्योंकि वो उसका करता है उससे अतिरिक्त कोई करता उसमें नहीं माना जाता इसी प्रकार जब सामान्य लोगों में भी ऐसा है तो फिर यहाँ तो श्रुदी श्रुदिश्चत श्रुदी तो यह कहती है यहां जब जो पहुंचता है उनके लिए तो कोई आ, वहां कोई और कारयिता नहीं इश्वरादी है यद्यपि ईश्वरादि है ईश्वरादि का अस्तित्व तो मानते हैं ईश्वरादि है लेकिन जैसा अन्य के समान इनको संचालन करके या इनके संकल्प में कोई अवरोध करके इत्यादि नहीं होता उनका संकल्प जो होगा होगा ऐसा होता तो अधय इह आत्मा अविद्या भ्रजंती ये जो प्रजापति की घोषणा है उसमें ये वाक्य आया था कि अधय इह आत्मा अविद्या यहां आत्मा को अविद्या ये, ये इह आत्मा अनुविद्या अनुपच्च पश्चात विद्या ज्ञाता ये पश्चात जानने वाली बात यानी शास्त्र को समझ कर के गुरु को जान गुरु से प्राप्त करके जानने की विद्या है ऐसे आत्मा को जो जानता है जान करके ब्रजंती चले जाते हैं यानी वो गुरु को गुरुकुल में रह रहा था प्रजापति के पास वहां से चले जाता है तो ये वेदांश सत्यान कामान तो इन सत्य कामनाओं को ये इनके जो सत्य कामनाएं होती हैं उन सब कामनाओं को प्राप्त करके जो जाता है वो तेशाम उन, उन लोगों का उन जो जो भी साधक है उनका सर्वेश लोकेश कामचारो भवती ये प्रयोजन बताया कि सर्वत्र वो स्वतंत्र विचरण करेगा तो उसमें दो बातें बताई एक तो ये इस आत्मा को या आत्मा अभाप आत्मा इत्यादि से विशेष जो आत्मा है उस आत्मा को जानना है गुरु से सुन करके जानना है अनुविद्या जानना है यानी जैसा प्रजावदी के गुरुकुल में विरोजन और इंद्र ने जा करके बहुत लंबा वहां रह करके सेवा करके उपदेश प्राप्त किया वो कथा इसलिए दिखा रहे हैं। कि ऐसे उपदेश प्राप्त करना चाहिए ऐसे ही इस आत्मा को जानना चाहिए ऐसा वो मार्ग दिखा रहा है उसी प्रकार जाना और ऐसा जान करके और सत्यकामनाओं को प्राप्त करके जो जाता है उसका तो सर्वेश्व लोकेश कामचारो जब जो जो लोग वो चाहते हैं सब लोग में उनका यथावत विचरण होता है जैसा वो चाहते वैसा होगा इसमें कोई और शासिता आदि वहां नहीं रहेगा तो कामचार वहां कहा कामचार मान स्वतंत्र चरण स्वतंत्र आचरण होता है स्वतंत्र चलना होगा इति ऐसा वहां निश्चय किया है इससे क्या अर्थ होगा कि ये जो ब्रह्मलोक में मुक्त पुरुष है विद्वान है उनका वहां स्वातंत्र स्वतः ही सिद्ध है तो स्वतंत्र होता है इसलिए संकल्प स्वतंत्र होने से वो भी स्वतंत्र हो जाते हैं अब संकल्प को अन्य की अपेक्षा और अन्य सामग्री आदि की अपेक्षा रहेंगे तो स्वतंत्र नहीं होगा जैसे लोग में जो स्वातंत्र संकल्प मात्र के लिए होता है लेकिन कार्य के लिए तो अन्य की अपेक्षा होती है वो संकल्प करके कोई कार्य करना चाहते तो सब सामग्री की अपेक्षा होती है उसके बिना कार्य नहीं होता तो ऐसा वहां नहीं है ये इस बात से समझ में आती है इस प्रकार से चतुर्थम संकल्पाधिकरण तो यह चतुर्थ बाद का चतुर्थ संकल्पाधिकरण पूरा हो गया आगे अभाव अधिकरण आता है तो अभाव अधिकरण का विषय क्या है न्यास संग्रह पहले न्यास निर्णय देके टीका अगले पृष्ठ में टीका है विदुषो ब्रह्मीभूत से स्रबंजत्व निष्प्रबंजत्वोर व्यावहारिकत्व तात्विकात्विकवाभ्या था व्यवस्था मुक्त ये पिछले अधिकरण में इसके पहले जो अधिकरण आया उसमें ये विचार किया था कि विद्वान जो ब्रह्मीभूत हो गया ऐसे विद्वान उस विद्वान में सप्रपंच निष्प्रपंच का विचार किया कि कहीं जो है ब्राह्म भोग जैसा जयमिनी जी ने कहा ब्राह्म भोग होता है ऐसा कहा और आउडुलोमी ने कहा कि नहीं चिदिमात्रण वो चैतन्य रूप से ही रहता है निरपेक्ष रहता है तो दोनों का विचार किया सप्रबंजत्व का निष्प्रबंजत्व का प्रबंज सहित एक आदि भोग सहित ऐश्वर्यादि सहित भी है और निष्प्रबंज है ऐसा विचार किया तो उसमें क्या व्यवस्था बनाई थी व्यावहारिक और तात्विक रूप से व्यवस्था बनाई ये जो ब्राह्म आदि ऐश्वर्य है जयमिनी महर्षि का अभिप्राय ये व्यावहारिक दृष्टि से वहां जो भी वर्णन आता है उसके ले, उसको लेकर के और आउटलोमिक जो पक्ष है वो वा, वास्तविक दृष्टि से यानी तात्विक दृष्टि से है ऐसे वहां व्यवस्था बनाई थी मैंने दोनों ही ठीक है इसलिए व्यवस्था को उगत व्यवस्था मैंने शास्त्र के अर्थ को यथावत जैसा करना चाहिए वैसा व्यवस्थापित करना जिस स्थान में जो होना चाहिए जैसा होना चाहिए वैसे करने को यहां व्यवस्था करना जैसा है वैसा उसको रखेंगे अब उसके बाद जो अधिकरण आया संकल्प अतिरिक्त साधन अभावोर एकोपाधो आपाध तो विरोधा अब ये जो संकल्पाधिकरण उसके बाद आया उसमें यह विचार किया कि संकल्प अतिरिक्त साधन जो प्राप्त करता है साधक नहीं साधक मतलब यहां वहां पहुंचा हुआ जो मुक्त है मुक्त पुरुष है क्रम मुक्ति को प्राप्त करने की दृष्टि से ब्रह्मलोक लोग पहुंचा हुआ वो संकल्प अतिरिक्त साधन का संकल्प अतिरिक्त साधन को भाव अभाव और वो दोनों को स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा यानी संकल्प अतिरिक्त भाव है या नहीं है ऐसा विचार करके एक उपाधव एक व्यक्ति में संकल्प का होना और सामग्री का होना सामग्री का नहीं होना ये दोनों संभव नहीं है संकल्प सा, सामग्री सहित और संकल्प सामग्री बिना एक उपाधि में यानी एक व्यक्ति में ये संभव नहीं है एक काल में एक व्यक्ति में नहीं होगा इसलिए आपात दो विरोधा आपात दृष्टि से इसका विरोध दिखता है क्योंकि सामग्री के बिना कार्य अच्छा नहीं होता ये पूर्वादि ने कहा था किंतु सामग्री के बिना भी कार्य हो जाता है उसको सिद्धांति ने स्थापित किया था इसलिए भावाभाव दोनों नहीं हो सकता प्रथमा अधिकरण में तो व्यावहारिक और तात्विक दृष्टि से भावाभाव दिखाया वो ब्राह्मण भोग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता एक दृष्टि से होता है दूसरे दृष्टि से नहीं होता अब लोक पद पदार्थ अपेक्षाया श्रुते लौकिक लौकिकात अनुमान बाधा पूर्व पक्ष इसलिए लोक सिद्ध जो पद पदार्थ की अपेक्षा को लेकर के जो पदार्थ का संबंध कहां से मालूम पड़ेगा लोक से ही मालूम पड़ेगा पद पदार्थ को क्या आप्तवाक्य के द्वारा और व्याकरणादिशास्त्र के द्वारा शक्तिग्रहो व्याकरणोपना कोशाप्तवाक्यावहाराक्य शेषात्वृतेद्ति सानिध्यता सिद्धपद से धीरा ऐसा न्यायशास्त्र में कहा कि इतने प्रकार से शास्त्र का शब्द का अर्थ का ज्ञान होता शक्ति है शक्तिग्रह शक्तिग्रह का अर्थ है पद और पदार्थ का संबंध पद पद-पदार्थ संबंध शक्तिग्रहो व्याकरणोपमश आपक ये सारे कारण बताए और वाक्यस्य शेषात विवृतेर वदंती सानिध्यतः सिद्ध पद धीरा ये मुक्तावली में कहा न्याय मुक्तावली तो ये इतने प्रकार से प्राप्त होता है तो इनमें से कोई भी प्रकार से आपको पहले शक्ति संबंध मालूम होना चाहिए कि इस पद का ये अर्थ होता है ये लोग से ही होगा अब शास्त्र जब कहेगा तो इसके विरुद्ध में कहेगा यानी ये अर्थ को छोड़ करके कहेगा तो फिर स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि उसको वो समझ में ही नहीं आएगा कि जब ये इन प्रक, इस प्रकार से जो अर्थ ग्रहण हो गया है और वो अर्थ को छोड़ करके कुछ कहेगा तो समझ में नहीं आएगा इसलिए ये कहते हैं कि लोग सिद्ध पद पदार्थ अपेक्षायादेर लौकिकाद अनुमान आदि बाउकिक अनुमान से ऐसे श्रुति का बाध होगा क्योंकि लोग सिद्ध पद पदार्थ का विरुद्ध हो रहा है कोई समझ में नहीं आ रहा तो वो अर्थ में नहीं लिया जाएगा ऐसा होता है तो ऐसे पूर्व करके क्योंकि जैसा मीमांसा शास्त्र में एक लोकवेदाधिकरण है लोकवेदाधिकरण में भी यही निश्चय किया तो जैसे पद पदार्थ संबंध लोग में होता है वैसे पद पदार्थ संबंध को स्वीकार करते हैं और वेद में जो पद पद विशेष आता है उन विशेष पदों के लिए निरुक्त आदि का प्रणयन हुआ है तो उनके अनुसार उनका अर्थ ज्ञान लेना चाहिए और पद पदार्थ के संबंध जो लोग में निश्चित है इसका अत्यंत विरुद्ध वेद में नहीं आता है वेद में आने पर उसको इस अनुमान से बाधित किया जाता है यह पूर्व बनाया यहां ये पूर्व पक्ष पद पदार्थ दीमात्रेण श्रुतेर अपेक्षायाम भी क्यात् बोधने तद अभाव अब पूर्वक्ष करने के बाद में सिद्धांत करता यद्य पद पदार्थ ज्ञान के लिए श्रुदी का संबंध करने के लिए लौकिक सिद्ध पद पदार्थ की अपेक्षा अच्छा है उसके बिना नहीं होता यद्यपि ऐसा, यद्यपि लगाया यद्यपि पद पदार्थ मात्रेण श्रुदेरअपेक्षायाम अच्छा अभी तो पद पदार्थ के मात्र संबंध के लिए श्रुदी को लौकिक पद पदार्थों की अपेक्षा है यद्यपि ऐसा है फिर भी अब श्रुदी का जब वाक्यार्थ लेते वाक्यार्थ में कुछ विशेष हो जाता है वाक्यार्थ बोधने वाक्यार्थ बोधन में तदभावात् ऐसा नहीं होता माने लोक सिद्ध पद पदार्थ के अनुसार ही वाक्यार्थ का बोध करेंगे ऐसा नहीं एक तरफ तो पदार्थ बोध के लिए आवश्यक होता है और वाक्यार्थ बोध के लिए वहां तात्पर्य आदि देखना होगा तात्पर्य देखने के लिए श्रुदी में जो षटलिंग है उपक्रम उपसंहार आदि षटलिंग है और ये जो श्रुदीलिंग वाक्य आदि जो प्रमाण है इन सबके द्वारा ही वो निश्चय होता है वाक्यार्थ का निश्चय उस श्रुदी का वाक्यार्थ करने के लिए सामान्य शब्द बोध से चलेगा नहीं ऐसा करके विमदो यत्नादि अपेक्षक संकल्प जन्यो विम तो यना अनपेक्ष सकलजन्यो योग जन्य हाँ। योग दृष्टा दृष्टवा इति समुद्रपानवत अन अगृहतया श्रुत्या अगृहीतु अब श्रुति कहती है संकल्पा संगल्पेव पितर समुत्तिषंती ये श्रुति कहती है तो संकल्प मात्र कोई वहां कहती है और कुछ वहां नहीं है ऐसा ऐसा बताती तो ये संकल्प से होने का अर्थ है कि केवल मन काम करता है बाकी इंद्रिया काम नहीं करती है यही है तो इंद्रियों का और कोई काम नहीं मन से ही हो रहा है ना सब कुछ संकल्प से हो गया तो फिर इंद्रिय क्या अकेले चाहिए न कर्मेंद्रिय चाहिए ज्ञानेन्द्रिय चाहिए इंद्रिय नहीं चाहिए वो मन से हो रहा है जैसा स्वप्न में हो रहा तो इसमें एक अनुमान सिद्धांतिक और से एक अनुमान करेंगे यह जो विमत है यानी जो ज्ञानी का संकल्प से भोग होता है कि नहीं होता है उसमें अन्य सामग्री की अपेक्षा है कि नहीं है इस पर जो विवाद चल रहा है विमत का अर्थ विवाद ये जो विषय बनाते हैं अनुमान में वो अनुमान में जो पक्ष को लिया जाता है जो साध्य संदिग्ध साध्यवान पक्ष है उसको विमत करते क्योंकि वहां अब पक्ष में साध्य है या नहीं है ऐसी आशंका उपस्थित हो गई है दो पक्ष भी उठ गया एक बोलता है कि है दूसरे बोलता है नहीं इसके कारण वहां विमत हो गया तो संदिग्ध साध्य, साध्यवान पक्ष पक्ष का जो साध्य सहित पक्षता है उसमें वैमत्य यानी विचार में फर्क हो गया एक पक्ष स्वीकार करता दूसरे पक्ष स्वीकार नहीं करता है तो उसके लिए फिर हेदु व्याप्ति आदि अनुमान परामर्श सब चाहिए तब जाकर के निश्चय होगा तो इसीलिए यहां यह भी विवाद में है क्योंकि एक पक्ष कहता है कि अतिरिक्त संकल्प से अतिरिक्त सामग्री होना चाहिए और दूसरा कहता है नहीं होना चाहिए तो ऐसे में विवाद होने पर इतनादि अनपेक्ष संकल्प जन्य योग जन्य सामर्थ्य दृष्टत्वा तो अब साधे बनाएंगे यहां संकल्प ऐसा है कि इतना आदि की अपेक्षा नहीं करते हुए संकल्प है यत्नाधि अपेक्षा जन्य संकल्प नहीं है इतना भी अनपेक्षा संकल्प जन्य कोई इतना नहीं करना केवल संकल्प से हो जाएगा ऐसा साध्य बनाया ये जो संकल्प कहा यह इतना अनपेक्षित संकल्प है क्यों ऐसा हेदु दे रहे हम योग जन्य सामर्थ्य दृष्टत्वात क्योंकि योग से उत्पन्न जो अति विशिष्ट सामर्थ्य है असाधारण सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से यह संकल्प उत्पन्न हुआ है यह सामान्य जनों का जैसा संकल्प नहीं है संकल्प विशेष संकल्प है यह योगज संकल्प है, योग से उत्पन्न संकल्प है एक योग प्रत्यक्ष होता है तो वो सामान्य प्रत्यक्ष से भी अधिक प्रमाण मानते हैं योग ज प्रत्यक्ष होगा नहीं आएगा वैशेष भी ऐसे मानते हैं योग जब प्रत्यक्ष हे तो तांत्रिक आदि अन्य सभी मानते हैं तो एक योग योग से एक प्रत्यक्ष होता है यानी योग साधन करके वो विशेष स्थिति में पहुंचा हुआ है और उसके मन में जो जो प्रत्यक्ष आता है वो प्रत्यक्ष सामान्य प्रत्यक्ष से भी पक्का होता है ऐसा वो दूर के ही सब दे के बताते दूर दूर में जो है उसको भी बताता है तो वो जो दूर में बता दूर के वस्तु को लेकर के बात करते हैं तो जैसा हम देख करके बोलते हैं, वैसे बोलते हैं। तो उनका योग ज प्रत्यक्ष सत्य होता है अब आपको दिखाई नहीं दे रहे वहां जाके देखने पर प्राप्त हो जाए ऐसा होता है इसलिए उन्होंने योग ज प्रत्यक्ष को माना है अलौकिक प्रत्यक्ष में योग ज प्रत्यक्ष को माना है तो ऐसा ही यहां एक प्रकार योगजन्य सामर्थ्य होता है यह साधन करने के बाद ही आएगा इसको कोई और प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता योग जब प्रत्य प्रत्यक्ष हो या योगजन्य सामर्थ्य हो ये योग के अभ्यास यानी योग साधन योग से यहां सारा साधन को ले रहे उनके अभ्यास विशेष से ही प्राप्त होगा और कोई विशेष से प्राप्त नहीं होगा यानी वो यो योग शास्त्र को आपने अध्ययन किया इससे प्राप्त नहीं होगा योग शास्त्र अध्ययन करने के बाद उसका अभ्यास भी पृथक तया करना पड़ेगा विशेष अभ्यास की आवश्यकता होती उससे उसको प्राप्त होता नहीं तो नहीं होता किसी को योग जब प्रत्यक्ष करते ऐसा ही सामर्थ्य इसको हो गया सामर्थ्य होने पर ऐसा कार्य करता है जो कोई कर नहीं सकता अत्यंत अलौकिक विलक्षण कार्य को करता अद्भुत कार्य करता तो जैसे अगस्त्य कृत समुद्र पानवत जैसे अगस्त्य ऋषि ने समुद्र का पान किया सारा समुद्र को किया आ, उनको इसलिए एक नाम पड़ गया चुलुकी कृत अंभो ऐसा नाम है उनका अगस्त्य का दूसरा नाम है चुलकी कृता अंभोराशि अंभोराशि मतलब समुद्र समुद्र को उन्होंने सारा एक आ, क्या बोलता है एक चुल्क बनाकर के मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में उसको हा चुल्लू पर पानी हाँ यही है तो चुल्लू पर पानी बना करके पिया ऐसे उतना है बना करके इसलिए कहते हैं चुलुकी कृदम्भो राश चुल्लु मतलब यहां जो हमारे हथेली में आता है उसी को बोलते हैं तो चुल्की कर्प जैसा महादन वहादी करते हैं उसको चुलुकी कृतम्भ राशि ऐसा नाम दे दिया तो ऐसा उन्होंने किया तो भाष्यकार ने भी इसको उदाहरण दिया है सब जगह किया है तो उनकी यह कथा प्रसिद्ध है तो ये विशेष शक्ति उनके पास कैसे आ गया क्योंकि वो तपस्या उनकी उतनी थी तपस्या के बल पर किया अब अगस्त्य ऋषि ने किया है करके कोई दूसरा जाकर के ऐसा पीने जाएंगे तो वो तो पी नहीं पाएंगे हाँ। तो एक लीटर पी करके थक जाएगा तो ये ऐसा नहीं सारे उन्होंने ऐसा पी लिया तो ये विशेष शक्ति से होता है ये कार्य तो इसीलिए ये विशेष शक्ति से कार्य हो जाएगा योग सामर्थ्य से संकल्प से उनको प्राप्त हो जाएगा इसमें कोई विवाद करने की आवश्यकता नहीं ऐसा इस अनुमान से हम सिद्ध करते हैं और इस अनुमान के द्वारा अनुग्रहीत श्रुति है संकल्पादेव पितरा समुत्तिष्ठी ये श्रुति ये श्रुति को ऐसा अनुमान भी बल देता है इसीलिए दो प्रमाण हो गया अनुमान से अनुग्रहित श्रुति के द्वारा बाधित कर देते हैं ये जो सामान्य लौकिक न्याय है उसका बात करके संकल्प मात्र सिद्धिया विदुषो भोग हेदु सिद्धिर इत्युक्तम संकल्प मात्र सिद्धि से पिछले अधिकरण में ही निश्चय किया था संकल्प मात्र से ही विद्वान को भोग आदि की सिद्धि होगी जो भी संकल्प करेगा उसको प्राप्त करेगा संप्रति अब कहते हैं कि संप्रति अवधारणा अन्य योग व्यवच्छेदे न संकल्प सेवा पितादि साधना वहासा इति तो अब क्या है इस अधिकरण में ये जो संकल्प एवं ये जो अवधारण है ये अवधारण में एवकार को अन्य योग व्यवच्छेद में लेकर के संकल्प से ही पित्रादि साधनत्व सिद्ध हो जाता है ऐसा निश्चय करेंगे जो पहले हमने बताया था आयोग व्यवस्थित अन्य व्यवस्थित अत्यंत अवयोग व्यवस्थित इसमें यहां अन्य योग व्यवस्थित से संकल्प से पितादि साधन मान करके और मनसा यदि विशेषण से अन्य योग व्यवच्छेदक और मनसा ये जो विशेषण दिया इसमें भी अन्य कोई साधन के संबंध में ना होने से मनसा एवं ऐसा समझ करके इसमें अन्य योग व्यवच्छेद यहां भी अन्य योग व्यवच्छेद करके अवधारण निश्चय करके देहादि अभाव पूर्व पक्ष थी। विद्वान को देहादि का अभाव होता है ऐसे यहां पूर्व पक्ष देता है पहले एक पक्ष आएगा दूसरे जो है जैमिनी का पक्ष आएगा बादरी का पक्ष आएगा बाद में बादरायन का पक्ष आएगा तीन ऋषियों का यहां संवाद चलेगा क्योंकि ये बहुत अलौकिक विषय है केवल शास्त्र मात्र वेद्या है ऐसा होने से ये ऋषियों का अपने अपने विचार भी यहाँ देते हैं आपको और स्पष्टीकरण देने के लिए तो यहाँ पहले बादरी ऋषि अपने अभिप्राय बोलेंगे फिर जयमिनी ऋषि बोलेंगे फिर दोनों का विचार करके जैसा पहले कहा था ऐसे ही फिर बादरायण ऋषि उत्तर देगी अभाव बादरी, बादरी, बादरी कि बादरी आचार्य बादरी आचार्य अभाव मानते हैं अभाव अर्थात यहां शरीर इंद्रिया आदियों का अभाव ये जो विद्वान आदि का अनुभव करता है उनके पास शरीर इंद्रिया आदि नहीं है केवल मन से ही अनुभव करता है यह अभाव बादरी आहा तथा ही एवं तभी ये वाक्य ठीक होगा क्योंकि मनसा एदान कामान पश्चन रमते ये जो वाक्य आया है छंदों के उपनिषद में आ, इस वाक्य का अर्थ इसी प्रकार समझने से ही ठीक होगा क्योंकि शरीर इंद्रिया आदि वहां होने पर शरीर इंद्रिया की सहायता रहेगी तो मन से ही प्राप्त होता यह कहना नहीं होगा क्योंकि शरीर इंद्रिय मन सहित तो हम सामान्य लोग में यहां प्राप्त करते ही रहते हैं वो तो सभी कुछ हो रहा है और वहां यदि शरीर इंद्रिय भी है मन के साथ तब तो यहां का वहां का इसमें कोई भेद नहीं और मन से ही प्राप्त करता ऐसा कहने की भी आवश्यकता नहीं वो अर्थात मन से प्राप्त करता है ऐसे हो जाता है क्योंकि यहां जैसा होता वैसे होता इसीलिए बादरी आचार्य मानते हैं कि वहां ये जो पितरादि दर्शन इत्यादि भोग होता है ये संकल्प मात्र से ही होता है मन से ही होता है वहां इंद्रिय शरीरादि की आवश्यकता नहीं है ऐसा उनका अभिप्राय भाष्य देखिए संकल्पादेव अस्त पितर समुत्तिष्ठती इत्यादि श्रुद मनस्तावद संकल्प साधन सिद्धम संकल्पा संकल्पादेव पिता समुतिष्ठी ये वाक्य से ही मन ही संकल्प का साधन है ऐसा सिद्ध होता है क्योंकि मन से ही संकल्प होता है और क्या और कोई इंद्रिय की आवश्यकता नहीं संकल्प के लिए तो मन से संकल्प होता है यह सिद्ध होने पर शरीर इंद्रिया पुनः प्राप्त ऐश्वर्य से विदुषा संधि नती समीक्षित तब वहां ये जो प्राप्त ऐश्वर्य वाले विद्वान है जिनको इस प्रकार की ऐश्वर्य शक्ति यथा कामिता कामित्व प्राप्त हो गया ऐसे जो विद्वान है उनके पास शरीर इंद्रिया होते हैं कि नहीं होते हैं ये समीक्षा की जाती है इस पर विचार विमर्श किया जा रहा त्र अभी इस विचार विमर्श में ऋषि अपने अपने पक्ष देंगे तो ये इन विचार में इस विचार में बादरी स्थावदाचार्य बादरी आचार्य तो शरीर इंद्रिया अभाव महीयम से विदुषो मन्यते ये जो महान विद्वान है जिनकी अभी महिमा गाई जा रही है वो ये महियमान, महियमान का अर्थ होता है पूज्यमान तो पूज्य पूजित किए जा रहे हैं वो उनके विशेष जो है आदर दिए जा रहे हैं ऐसे जो विद्वान हैं, उनका तो शरीर इंद्रिय वहां नहीं है कोई शरीर इंद्रिय के बिना ही वो संकल्प से कार्य करते हैं कस्मात कारण क्या है कि एवं ही आह आमना इस प्रकार के ही आमनाय पाठ आया इस प्रकार का आमना पाठ में आया में इस ऐसा वाक्य आया तो मनसा वेदान कामान पश्चिम रमदे दे या ये थे ब्रह्म ऐसा कहा तो वहां जाकर के मन से ही ये कामनाओं को देखता हुआ जानता हुआ रमण करता है या ये थे ब्रह्म जो कुछ कामनाएं, जो कुछ भोग ब्रह्म में है जिनके बारे में शास्त्र में चर्चा आई है वो उस प्रकार के ही अवस्था को प्राप्त करता है तो मनसा वेदान कामान पश्चिम रम दे ब्रह्मलोके ऐसा का ये जो ब्रह्म में इस प्रकार के इस प्रकार के स्थिति को प्राप्त करता है तो ये स्पष्ट है कि ये मनसा मन से ही प्राप्त करता है तो अन्य इंद्रियावान नहीं है ये तो स्पष्ट है इसलिए आ, बादरी आचार्य ऐसा स्वीकार करते यदि मनसा शरीर विहरेत मन से यदि यही तर्क देना होगा कि मन सहित इंद्रिया भी है या इंद्रिय सहित मनादि सब है तब तो मनसा ऐसा विशेष कहने की आवश्यकता ही नहीं क्योंकि मन सहित इंद्रिया आदि को साथ सब तो करता ही है इसीलिए विशेषण अनर्थ हो जाएगा कि मनसा एदान कहने का अर्थ नहीं बनेगा कोई भी उसका अध्ययन करता है तो उनके मन में यही स्फूर्त होता है कि वहां मन से ही प्राप्त करता है ऐसा वहां स्पष्ट कह रहा है तो ये वो स्पष्टता उनको ऐसे मन में लगता मनसा ऐसा तो फिर और कोई वहां है नहीं ये निश्चय होता तस्मा अभाव शरीर इंद्रिया मोक्ष इसीलिए शरीर इंद्रियों का मोक्ष में अभाव है वो स्थिति में ये जो विद्वान जहां पहुंचा हुआ उस स्थिति में वो ब्रह्मलोक जहां पहुंचा है तो वहां शरीर इंद्रियों का अभाव इस प्रकार जो शरीर इंद्रिया हमको चाहिए वैसा है नहीं इसलिए उसको वैसा कहा गया कहा टीका में देखिए टीका में कहते हैं मनसहा सद्भावे भी किमि विदुषो न विचार दे तत्र तो मन का यहां सद्भाव स्पष्ट ही कहा है तो ऐसे स्थिति में आप यहां विचार करने की क्या आवश्यकता है मनसा एदान का आमान पश्चियन ये स्पष्ट कथन हो गया तो उसी से ही नाद हो गया फिर वहां शरीर इंद्रिय के अस्तित्व को क्यों विचार कर रहे कहते हैं कि इसमें सामान्य दृष्टि से आशंका हो सकती है जैसा कोई खाने की चीज मिल गई तो आपको मुग नहीं है तो फिर क्या वो खाने की चीज कैसे हो सकती है? क्या करेंगे उससे और वो खाने की चीज सामने है और केवल उसके बारे में आप मन से सोच ही सकता है तो वो खाना तो खाने के बजाय तो नहीं आएगा ना खाने की चीज तो खाना पड़ेगा और जो सूखने का है सूंखना पड़ेगा उसके लिए इंद्रे चाहिए स्पर्श करने का स्पर्श करना पड़ेगा तो जो जो स्पर्श करता है जैसा स्पर्श करने पर अलग अलग अनुभव भी होना है तो ये सब मन से ही सोचेंगे तो फिर तो उसमें कोई मजा नहीं वो खाने में मजा है और जैसा भोजन के बारे में हम मन से सोचते रहे तो कैसा आनंद होता है? ऐसा आनंद नहीं होता वो खाने में ही आनंद होगा इसलिए वो इतना सब कुछ वहां पहुंच गया और खाली वहां सोचने को मिलेगा खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो ये ठीक नहीं है ना थोड़ा फो तो इंद्रिया आदि देना पड़ेगा तभी तो जाकर के वो फल है नहीं तो कैसे होगा जैसा वो मुश्किल हो जाएगा जैसा आजकल किसी को शुगर की बीमारी हो गई वो तो कुछ नहीं कर सकता खा नहीं सकता वो केवल शुगर के बारे में सोच सकता है बस वो मीठा देकर के हंस सकता है या वो फिर या ना कर सकता है कुछ कर सकता है वो तो बेचारा फंस गया तो ऐसा यहां नहीं होना चाहिए खाली सब देख सकता है मन से सोच सकता है तो कुछ ना कुछ वहां ऐसा इंद्रिया आदि देना चाहिए ऐसा लोग सोच सकता है इसलिए यहां विचार कर रहे हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता ठीक है शरीर इंद्रिया विषय तानी किम विद्यावतो मुक्त संधि किम वा न संधि आहो संति च न संति चिंत वादी विप्रतिपत्ते संशय इस प्रकार के यहां वादियों का विवाद होता है कि ये शरीर इंद्रिया वहां विद्यावान को ये जो पुरुष ब्रह्मलोक में गया उनको शरीर इंद्रिया आदि होते हैं या नहीं होते हैं अथवा कभी होते हैं कि कभी नहीं होते ये भी हो सकता तीसरा विकल्प कभी होते हैं मतलब जब चाहे होते हैं और नहीं चाहिए तो नहीं होते ऐसा भी हो सकता है तो इस प्रकार से संशय होने पर यहाँ विचार किया जाता है और यहाँ सगुण ब्रह्म वेता के संबंध में विचार है और वो उसका फल संबंधी विचार है तो ये निर्गुण वेता के विषय में यहाँ विचार नहीं है वो तो वाहन जाता ही नहीं है इसलिए उनके बारे में ऐसा कोई सोचने की आवश्यकता नहीं जो प्रारब्ध तो में यहाँ प्राप्त होगा वही जैसा प्राप्त होगा वैसा करेगा और ये वहां जाने के बाद की बात है अब पूर्व पक्ष महा अब एक और पक्ष देते हैं भावम जैमिनी मननाथ तो जैमिनी महर्षि कहते हैं कि शरीर इंद्रिया आदि सब होते हैं इनके बाद भावम जैमिनी माने सेन्द्रिय शरीर मन सहित ही उनका भोग होता है जैसा हमारे यहां होता है सब वहां ऐसा ही होता है क्यों क्योंकि विकल्प आमनानाथ, वो विकल्प दिखाई पड़ता है विकल्प आमनानाथ, विकल्प का स्मरण किया कहा श्रुति में है सकधा भवती त्रिधा भवती इत्यादि वर्मन किया है वहां यह अष्टमाध्याय में छांदो सप्तमा अध्याय में तो भूम विद्या में आया है वो एक प्रकार से होता है दो प्रकार से होता है दस प्रकार से होता है अनेक प्रकार से होता है ऐसा काम तो ये जो अलग अलग प्रकार बोला कि अलग अलग शरीर नहीं होने से ये अलग अलग कैसे होगा क्यों वो एक तो एक मन से अलग तो अलग तो होगा नहीं? तो यहां अलग अलग प्रकट होने की बात की चर्चा है वहां तो क्या करेंगे तो उसी को लेकर के कहते हैं कि ये शरीर इंद्रिया आदि होते हैं ये मान करके वो उनका अलग अलग शरीर होता है वो एक शरीर निर्माण करता है कभी दो शरीर निर्माण करता है अनेक शरीर निर्माण करता है उसके द्वारा भोग करता है अब आप मानसिक भोग करने के लिए आपको शरीर निर्माण करने की आवश्यकता है वो मन से तो सोचना है अब एक सोचो दो सोचो सब सोचो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सभी को सोच सकते जैसा अभी कभी दो चार भंडारे का निमंत्रण दिया तो दो चार भंडारे में जा रहा है बैठ करके सोच सकते हैं हम तो वो वहां भी गया है हम भी गया ऐसा तो ऐसा तो कर ही सकता है मन से क्या है वो फर्क पड़ेगा लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कहा यहाँ तो वास्तविक में एक रूप में अनेक रूप में होता है तो जयमिनी जी को दिखता है कि ये ये जो एक रूप अनेक रूप बोला ये शरीर इंद्रिया आदि के बिना नहीं हो सकता तो शरीर इंद्रिया आदि सहीद ही वहां भोग होता है ये मानना ठीक है ऐसा जेमिनी महर्षि अपने पक्ष देखते हैं भाष्य में देखिए जैमिनीस्तु आचार्यो मनोवत् सेंद्रिय सेंद्रिय भाव मुक्त प्रति मनते यह सूत्र का जैमिनी आचार्यजि तो मन के समान यानी जैसा मन के बारे में मनसा एता इय वैसे ही उस महात्मा को शरीर भी है इंद्रिय भी है ऐसा मानते ऐसे मुक्त है वो इनके शरीर इंद्रिया मुक्त मनिया ब्रह्मलोक में पहुंच हुआ मुक्त है क्यों? क्योंकि स एकधा भवती त्रिधा भवती इत्यादि ना अनेकधा भाव विकल्प मा तो एक प्रकार से होता अनेक प्रकार से होता इत्यादि अनेक विधा अनेक भाव अनेकधा भाव का विकल्प का आमनन करते हैं विकल्प का पाठ करते हैं ऐसा सुनता है आमननात, ऐसे आमनन करते हैं पाठ वहां ऐसा मिलता है कैसे कि नहीं अनेक विधता बिना शरीर भेदे न अंधि जो अनेक धारण करना है अनेक रूप में प्रकट होना है बिना शरीर से अनेक रूप में कैसे प्रकट हो सकता है जो अलग अलग रूप में प्रकट होने का है अलग अलग रूप तो धारण करेंगे तभी तो होगा और शरीर के बिना अलग अलग रूप धारण कैसे कर सकता बिना शरीर के अलग अलग रूप हो गया ऐसा कैसे होगा इसीलिए अलग अलग रूप अगर नाना रूप हो रहे हैं तो शरीर अवश्य है इंद्रिय भी होगा तो उनको वैसा होगा सब कुछ वहां रहेगा उसी के साथ वो भोग करेंगे आ, कहते हैं ये तो आपने जो प्रमाण दिया एक अधिक द्विधा भवति इत्यादि का ये तो अन्य प्रकरण में वो जो है ना ये जो है छांदों के उपनिषद का छांदों के उपनिषद में प्रकरण कहां है अब ऐसे श्रुतिवा के आते समय आपको प्रकरण को भी देखना पड़ेगा प्रकरण के अनुसार ही उसका अर्थ करना है अब जैविनी जी कह रहे हैं कि यह अनेकथा आदि जो भाव है ये शनि आदि से होगा लेकिन वहां तो निर्गुण विद्या के फल रूप में कहा है कहते यद्यपि निर्गुणायाम भूम विद्याम अनेगधा अनेकधा भाव विकल्प पठ्यते यद्य निर्गुण विद्या भूम जो है वह निर्गुण विद्या है यानी परब्रह्म के बारे में आत्मा ब्रह्म के बारे में साक्षात प्रतिपादन करने वाली विद्या है तो उस विद्या में ये कोई उपासना प्रसंग नहीं है वहां वो दैर्यविद्या में पहले आता धैर्यविद्या धैर्यविद्या उसमें है लेकिन भूम विद्या जो है ये तो निर्गुण विद्या है ब्रह्म विद्या ही है तो ऐसे निर्गुण विद्या में इसका पाठ हुआ है तो भूमि विद्या किसका प्रकरण में आया किसका संवाद है हाँ ये छांदों के उपनिषद में हाँ छांदों के उपनिषद में नारद और सनत कुमार जी के संवाद है ये भूमि विद्या तो निर्गुण विद्या के बारे में कहा इसलिए भूमि विद्यायाम अनेक अधा भाव विकल्प पट्टे थे यद्यपि ऐसा भी। फिर भी अभी अभी क्या है कि जयमिनी जी ने अपने अभिप्राय प्रकट किया अब भाषिकार को उनको अभिप्राय को स्थापित करना है उनका अभिप्राय को रखना पड़ेगा आँ, आँ, कैसा भी वो क्या कहना चाह रहे हैं उनको समझाना पड़ेगा इसीलिए ये तर्क करके अपने आप उत्तर दे रहे हैं कि वो कोई पूछ सकता है कि ऐसे कैसे जयमिनी जी ने बोल दिया वहां तो निर्गुण विद्या है या तो यहां तो हम सगुण विद्या की बात कर रहे हैं यहाँ जो है उपासना अपरब्रम्ह उपासना की बात कर रहे हैं तो वहां तो परब्रह्म ब्रह्म विद्या है और वहां के वाक्य यहां कैसे आएगा? तो कहते है भी ऐसा है वहां तो पर विद्या के अधिकार में है फिर भी तथा विद्यमान इदम सगुणावस्थायाश्वर्य भूम विद्या स्तुत संकीर्त्यता ये जयमिनी जी का अभिप्राय ऐसा है कि ये जो सगुणावस्था में जो ऐश्वर्यादि की प्राप्ति होती है उस ऐश्वर्यादि प्राप्ति को विद्यमान एवं माने सगुण विद्या में जो सामान्य होना चाहिए ऐसे ऐश्वर्यादि को भूमि विद्या के स्तुति के लिए वहां कहा गया ऐसा है तो यह है तो भूमि विद्या में है लेकिन वो भूमि विद्या के नहीं है वो वो सगुण विद्या से लिया हुआ ऐसा मानना पड़ेगा यह व्यवस्था से वहां आया क्योंकि एक वहां जो कुछ भोग बात होती है ऐसे होता है और कभी कभी ब्रह्म विद्या के संबंध में भी अनेक स्थानों में इस प्रकार के वर्णन आते हैं लौकिक पद पदार्थों के प्राप्ति संबंधी शक्ति प्राप्ति इत्यादि अनेक वर्णन आता है तो ये वर्णन सारे ऐसे ही होते हैं तो स्तुति के लिए होते हैं और सगुण विद्या के संबंध में कहना चाहिए था लेकिन वो स्तुति को लेकर द्रिगुण विद्या के संबंध में कहते हैं अब क्यों क्योंकि निर्गुण विद्या के संबंध में स्वयं में कोई ज्यादा स्तुति करने का चांस नहीं है क्या करेंगे स्तुति तो करना पड़ेगा ना विद्या के प्राप्ति के लिए लोग तो तभी तो प्रयत्न करेंगे तो इसीलिए कभी कभी वो सगुण विद्या से यहां लिया जाता है यानी कर्ज लिया जाता है वहां से लाकर के यहां बता देते हैं और बुद्धिमान जो है समझ लेंगे वो पढ़ करके समझ लेंगे ये तो द्रगुण विद्या है तो उसका जो भी वर्णन किया वो सगुण विद्या का कुछ कुछ में फल बता देते हैं तो ऐसा होता है कभी कभी जैसा खेलने की बात करते हैं कई चूज करते? करते हैं आत्मारमण इत्यादि बात करते ये भी सब होता है वो इसलिए है कि वो विद्या में कुछ दिखाई पड़े और कोई अनुभव ऐसा हो जिससे कि उनको वो विद्या प्राप्त करने की जो साधक विद्या प्राप्त करें इस प्रकार के लिए वर्णन किया जाता है इसलिए ये वर्णन भी ऐसा मान करके ये प्र, इस प्रकार मान करके जयमिनी जी कह रहे तो उनको वो मालूम नहीं है ऐसी बात नहीं है उनको मालूम है लेकिन ये मान करके वो स्वीकार कर इतः सगुण विद्या न उपतिष्ठता इसीलिए यहां सगुण विद्यालभाव से मान करके कहने का तात्पर्य है निर्गुण विद्या का प्रकरण में होने पर भी ये अभाव उद्भाव आवदी नियम होता है आ, कभी कभी इसमें मीमांसा दर्शन में ऐसे ही यहां भी कभी कभी अन्य तरह से अन्य को जाकर लाकर के जोड़ते हैं और आवश्यकता होगा तो उसको वहां स्तुदी मान करके करते हैं ये ऐसे ही मान करके सगुर्ण विद्या फल के रूप में आ, ये जयमिनी जी ने इसको मान करके कहा ऐसा आपको समझना चाहिए कहा टीका में देखे न्यायद्राइक नीचे देहेन्द्रिया भोगहीने निर्गुण ज्ञाने आ ये जो स्तुति है एक, दा, एक दा ये भोग रहित निर्गुणा निर्गुण ज्ञान में स्तुदी रूप से ही अनेकधात्व को अन्वय किया है स्तुति के लिए आया है ऐसा अर्थवाद रूप में आया है ये मान करके विशिष्ट भोग संसर्ग योग्ये देहाद्य उपासना देहरादी उपासना विशिष्ट भोग संसर्ग संबंध से जो होता है यानी यह देहरादी उपासना तो सगनोपासना है तो उसमें विशिष्ट भोग संसर्ग वहां कहा गया इतु इस उपासना के साथ फल का अन्वय कर दिया गया है वहां तो वो दोनों को देकर के इस प्रकार से निश्चय करके वो देहरादी उपासना में ला करके उसको जोड़ दिया न जब मनसा यदि विशेषण अन्य योग व्यावर्तकम देहादि व्यवच्छिनति यदि युक्तम अब ये जो मनसा ये जो विशेषण है यानी जयमिनी जी का अभिप्राय में ये मनसा ये जो विशेषण है ये अन्य योग व्यावर्थक हो जाएगा और तब देहादि को आप नहीं ला सकते क्योंकि देहादि का विवच्छेद हो जाएगा अन्य योग विवच्छेद हो जाएगा ऐसा मानना ठीक नहीं है जयमिनी जी का अभिप्राय में ऐसा मानना ठीक नहीं है क्यों क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है चैत्रो धन अनुर्धर विधिवध अयोग अयोग व्यवच्छेदेना भी तद योगादी भाव कि कभी कभी ऐसा हो ही हो भी जाता है जैसा चैत्रो धनुर्धर है चैत्र को धनुर्धर माना चैत्र भी एक धनुर्धर है वैसे तो पार्थ एवं धनुर्धर है, है।, तो तो है, है।, है। पार्थ धनुर्धर है लेकिन चैत्र भी धनुर्धर है इसका मतलब अयोग व्यवच्छेदेना भी तद योगाद उसमें अयोग व्यवच्छेद करके भी मान लिया जाता है यानी अन्य भी है और ये भी है ये तो मन तो अवश्य है लेकिन अन्य भी है ऐसा अर्थ में लिया जा सकता है यह अन्य योग व्यवस्थित आयोग व्यवस्थित अत्यंत आयोग व्यवस्थित इत्यादि का जो व्यवकार का जो प्रयोग है जो कई बार पहले बता चुका है उसके अनुसार यहां मनसा इतना मात्र मान करके मन भी है अन्य भी है ऐसा मान करके अर्थ लिया जयमिरी महर्षि ने ऐसा कहा अब दोनों पक्ष में प्रमाण है दोनों पक्ष को स्वीकार करना है कि नहीं करना है इसके लिए अभी सिद्धांत के रूप में बादरायण का पक्ष लाना चाह रहे हैं सिद्धांत यदि कहा भयविधम बादरायण तो बादरायण आचार्य बादरायण आचार्य तो उभय विधम अतः द्वादशाहवत इसीलिए यानी दोनों का प्रतिपादन होता है और ये जो आ, मुक्त पुरुष है इसका विशेष गुण तो सत्य संकल्प है संकल्प कर सकता है तो इसीलिए उभय विधम दोनों प्रकार से भाव भी हो सकता है अभाव भी हो सकता यथा कदाचित यथा कदाचित वो शरीर चाहते हैं तो तदा उस समय हो जाएगा और नहीं चाहते तो नहीं हो जाएगा और एक शरीर में करना चाहते तो वैसा भी होगा अनेक शरीर में करना चाहते वो भी होगा और नहीं करना चाहते तो वो हो भी होगा ऐसा होगा इसलिए उभय विधम बादरायणों तथा जैसे द्वादशाहवत द्वादशाह द्वादश दिनों में संपन्न होने वाले एक याग है ये याग को सत्र भी मानते हैं अधीन भी मानते हैं दोनों प्रकार से इसको माना जाता है क्योंकि दोनों प्रकार से इसका प्रयोग देखा है द्वादशाहव द्वादशाह जो याग है इसका उसी प्रकार यहां भी होगा यह कहा भाष्य में बादरायण पुनराचार्यो अतएव उभय लिंग श्रुति दर्शनाद उभय विधत्व साधु मन्यते। बादरायण आचार्य जी तो उभयविध लिंग श्रुति प्राप्त होने पर उभय लिंग श्रुति दोनों तरफ लिंग प्रमाण भी होता है दोनों तरफ श्रुति प्रमाण भी है ये मनसा एवा इत्यादि श्रुति प्रमाण है और मन से अतिरिक्त का निवारण होता है उससे मन मनसा एवा ये कहने पर वो हमने योग व्यवच्छेद वहां भी हो सकता है और यह जो श्रुति में एकथा भवदी इत्यादि के द्वारा अनेक रूप धारण की बात भी आई है तो इसलिए उभय विधत्व साधु मन ये दोनों ही ठीक है ऐसा बात रायण मानते हैं कारण बता रहे यदा शरीरधाम संकल्प तदा तदा सा जब वो संकल्प ही करके प्रकट करता है तो शरीर का संकल्प करेगा तो शरीर प्रकट हो जाएगा तो शरीर से करना चाहते तो शरीर से होगा और यदा तो अशरीरदाम तदा शरीर है जब शरीर नहीं चाहते हैं तो शरीर नहीं होगा तो इसमें क्या प्रॉब्लम दोनों हो जाएगा शरीर चाहते हैं तो शरीर कोई भी शरीर संकल्प से पकड़ कर देता और शरीर नहीं चाहते तो क्योंकि संकल्प से करना है शरीर नहीं चाहे तो बिना शरीर से होगा क्यों सत्य संकल्प तो जिस संकल्प सत्य संकल्प होता तो सत्य संकल्प में यह सब संभव है उनको वहां शरीर आदि देहेंद्रिय आदि को वहां रखने की आवश्यकता नहीं और चाहे तो ले रख भी सकता है वो नहीं भी रख सकता क्यों संकल्प वैचित्र्य कहते हैं संकल्प एक प्रकार के नहीं होते अनेक प्रकार के संकल्प होते संकल्प में जब स्वतंत्र ही है तो कोई भी संकल्प कर सकता है एक शरीर को संकल्प कर सकता है अनेक शरीरों का संकल्प कर सकता है कुछ भी कर सकता है तो संकल्प वैसित्र तो स्वीकार किया तो सब एक प्रकार संकल्प थोड़ी करेंगे सिर्फ स्वतंत्रता दी है तो स्वतंत्रता देना चाहिए अब स्वतंत्रता देने के बाद फिर कानून लगाना ठीक नहीं ना अब स्वतंत्रता बोल दिया आपने बोला संकल्प से सब हो जाएगा स्वतंत्र है संकल्प अब ऐसे में फिर वहां बोलना नहीं नहीं बिना शरीर, से, शरीर नहीं से ही होना चाहिए शरीर के शरीर नहीं होगा अथवा शरीर से ही होना चाहिए बिना शरीर से नहीं हो ये कहने का मतलब नहीं है वो से शरीर से भी होगा बिना शरीर से भी होगा और दोनों भी नहीं चाहिए शरीर भी नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए भोग भी नहीं चाहिए तो फिर वो भी होगा ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वह भोग चाहते रहेंगे वो भी नहीं भी चाहते हैं तो नहीं होगा तो यही स्वतंत्रता है मतलब पूर्ण स्वतंत्र है उनके ऊपर कोई न अन्य अधिपति कहा नादय न्याया अधिपति वो अन्य कोई अधिपति भी नहीं है उनको पोलने वाले कि आप शरीर रखो या नहीं रखो या नहीं ऐसा हो वैसा हो कुछ बोल नहीं सकता इसलिए वो सर्वतंत्र स्वतंत्र जैसा बोलते हैं वो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र स्वतंत्र होता है कुछ करना चाहते कर सकते नहीं करना नहीं कर ऐसा जैसा एक द्वादशाह याग होता है कहते हैं द्वादशाह द्वादशाह याग का यह मीमांसा में जैसा निश्चय किया वैसा वो क्या है यथा द्वादशाह द्वादशाह जो याग है यह सत्र अहीनश यह सत्र भी होता है और अहीन भी होता है ये दोनों प्रकार के होता है ये सत्र किसको कहते हैं सत्र याग, सत्र याग? सत्र याग है, क्या है के लक्षण क्या है किसको कि सत्र का यागों में सत्र का किसको सत्र मानते हैं हाँ जब अनेक दिनों में चलेगा और उसमें जो अधिणा सत्राणि भवंती अधिणा सत्राणि भवंती ऐसा आया और उसमें जो यजमान और ऋतिक दोनों एक होते हैं तो दक्षिणा नहीं होते क्योंकि यजमान ऋतिक एक ही है दक्षिणा किसको देना तो जितने एक यजमानी जितने ऋतिक होते हैं उनमें से एक यजमान होता है और यजमान को फिर कार्य करने के लिए बोलता है ये सत्रों की विशेषता है और इसमें सत्र याग जो है ये प्रथम वर्ण ही करते हैं ब्राह्मणों का ही होता है क्योंकि उसमें ऋतिक भी ब्राह्मण होना चाहिए यजमान भी होना चाहिए यदि अन्य को बाकी हो सकता है लेकिन सत्र याग ब्राह्मण करते हैं ऐसा होगा तो दक्षिणा अदक्षिणा होते दक्षिणा नहीं होते इत्यादि उसमें होता है ये अनेक दिनों का होता है मैंने ये दो दिन से लेकर के इसमें हजार दिनों का भी हो सकता है सहस्त्र दिन तक भी हो सकता है ऐसे अनेक प्रकार के सत्र होते हैं ये सब दर्शन मीमांस दर्शन में विचार किया इसलिए भी पूछा कि याद रखा है कि सत्र का अब नहीं तो अलग कैसे पता चलेगा यहाँ हम बोल रहे हैं सत्र है अहीन है दो, दोनों एक ही है ऐसा तो मालूम नहीं होगा द्वादश द्वादशाह को दोनों कोडी में माना है तो द्वादश तो सत्र तो हो गया अनेक दिनों का हो गया और अहीनच्च भवती ये अहीन भी होते हैं तो अहीन ये मैंने अनेक दिनों में संपन्न होने वाला याग विशेष भी होता है और ये सप्तशा वरा चतुर्विशति परमा सत्रीन ये वाक्य आता है द्वादशाहन प्रजा काम याजयेत ऐसा वो अहीन में भी जोड़ा है द्वादशाह याग से प्रजा को याग कराएं ऐसा वाक्य मिलता है याहीन में जोड़ा है का अर्थ क्या होता है अहीन अहीन पद सुना है, है? है? आ, वो उधर जाके माइक लगा करके बाहर बोल बोलते नहीं नहीं है सूत्र पढ़ के व्याकरण करके रूप सिद्ध करके बैठा हुआ है फिर बोल रहा है की ही न हीना ने हाँ वही वो बोला बाहर जाके माइक लगा करके वो बोल देना है ऐसा इसका अर्थ क्या है अभी ये सोचना है इसलिए ऐसे पद आते समय जो विशेष पद आते हैं उसको लिख करके रखना पड़ता है फिर व्याकरण पढ़ रही क्यों रहा क्योंकि आपको देखने वाले का हीन लगेगा जैसा बोल रहा है अविनाश सोच का है कैसे बोल रहे हो भागीन का कोई मतलब ही सोचना नहीं तो हीन मतलब कुछ नहीं है तो वही तो हो गया ना तो जो हीन नहीं है वह मतलब वो है कुछ है कुछ यही तो हो गया आ, यही इसी को बोलते वही है वैयाकरण यू जी ये ये जो ना अहो पांडित्य इसको कहते ये भयंकर पांडित्य है यह ना ऐसे पांडित्य है कि वो बड़ा जो है तो सिद्ध करे अहो पांडित्य ये ऐसा पांडित्य है ऐसा नहीं होता तो ये अभी आया है हाँ आखना हा ख क्रत ऐसे वार्तिक है अहन शब्द से ख प्रत्यय होता है क्रदु के अर्थ में आखना खा क्रत ये चादुरर्थिक आदि इसमें आया है आखना खा क्रत उसमें ख प्रत्यय होगा और खा प्रत्यय को ईन आदेश हो जाएगा तो आहन के ईन आदेश करके के टीलो बो करके इत्यादि से टी, टीलो बो करके अहिन बनता है आयन इत्यादि से खा को करके फिर टीलो बो करके अह लगेगा और ईन रहेगा अहीन बनेगा अहीन अह ईन अहीन तो ऐसा बनता है उसका अर्थ होता है क्रतु में होगा इस शब्द का अर्थ प्र, ये प्रयोग अन्यत्र नहीं होता है में होगा किस अर्थ में होगा समूह अर्थ तो जो यागों का समूह है यानी अनेक याग होते हैं अनेक दिनों में आहार गण जो आहार गण का नाम है अहीन एक जैसा सप्ताह है अष्टादशा है ऐसे जैसा, जैसा जैसा बोलते हैं मा, मास है तो अनेक दिन होते हैं तो अनेक दिन में होने वाले याग का अहीन ऐसा कहते हैं उसका अर्थ इतना ही है अहर गण दिन दिन का समूह आहीन यही आता है ये ध्यान रखना पड़ेगा आहीन सुन करके कोई और नहीं समझना प्रत्यय लगने से वो प्रत्यय थोड़ा बदल देता है उसका पूरा हाँ नहीन अहीन नहीं आ, कभी कभी जो है ना एक आ, कुछ नहीं जानना भी अच्छा होता है अब कभी बहुत कुछ जान लिया अब समाज भी जान लिया ये भी जान लिया तो ऐसा इसलिए चुपचाप जो है वो थोड़ा बहुत जान करके भागी छोड़ दे बहुत सारे पढ़ लिया तो फिर ये धर जाएगा ना <laughs> नहीं जानने से थोड़ा अच्छा होता है जानने से ठीक है जानने से पूरा जान या तो पूरा जानना चाहिए पूरा जानना चाहिए पूरा याद होना चाहिए अब पूरा नहीं जानते हैं तो फिर चुपचाप बैठना ही अच्छा होता है मौन बैठो बस उभय लिंगा इसलिए जो अच्छे बुद्धिमान होते हैं ना वो प्रश्न पूछने से उत्तर नहीं देंगे क्यों वो जाएगा उनको मालूम है कि वो गलत हो जाए कि सही हो जाए वो चुपचाप मुख बंद करके बैठेंगे हाँ वो ऐसे बुद्धिमान होते हैं उभलिंग श्रुति इति तो इसीलिए बादरायण आचार्य दोनों पक्ष को लिया जैसे द्वादशाह में होता है वो द्वादशाह सत्र भी होते हैं और क्योंकि सप्तशावरा चतुर्विशति परमा इत्यादि वाक्य सत्रीरन ये वाक्य आया इसके द्वारा द्वादशाह याग सत्र हो गया और दूसरा प्रमाण आया द्वादशाहन प्रजागाम याजये इसी से भी हो गया इस प्रकार से उभयिंग श्रुति दोनों थोड़ी देखे जैसा है ये एवं इधम अभी थी इसलिए क्योंकि यहां जयमिनी आचार्य अपने पक्ष रखे हैं तो जयमिनी आचार्य उनके जो नियम है मीमांसा के नियम को अच्छे समझते हैं इसीलिए यहां मीमांसा का नियम के अनुसार बोला तो अब तो जैसा वहां होता है द्वादश द्वादशाह में होता है वैसा ये दोनों हो सकता है इसमें कोई विरोध नहीं है निश्चय किया ठीक है हमें नीचे देखिए द्वादशाह क्या है कहते हैं तस् बहुकर्तृकतया सत्रत्वे नियत कर्तृकतया अहीनत्व च हेदमा ये कारण है द्वादश में बहुकर्तृकत्व वाक्य आया सप्तश अवराह चतुर्विशति परमा इत्यादि से वो सत्रह से कम आ, और चतुर्विशति परमा चतुर्विंशति से ज्यादा ऐसे इसके बीच में कुछ संख्या का निर्धारण किया और इतने लोग मिलकर के उसको कर सकते ऐसा तो उसमें मनसा ये जो नहीं इसके नीचे आ, ये जो दोनों प्रकार से हो गया एक तो बहुकर्तक होने पर सत्र हो गया क्योंकि सत्र हमेशा बहुकर्तृक होता है और नियत कर्तक होने पर अहीन हो गया ये दोनों का लक्षण है क्योंकि वहां प्रजा काम के लिए अलग कहा द्वादशाह न प्रजा कामम या जाए तो वहां एक ही है यजमान जो प्रजा चाहता है संतान चाहता है उसको द्वादशाह करने के लिए कहा तो एक हो गया और सत्र के लिए तो अनेक भी हो गया द्वादशाह यजमान बहुत्वाद आसन उपायन उपदेशाच सत्र द्वादशाह को सत्र इसलिए माना जाता है क्योंकि यजमान बहुतों तो का उपदेश दिया और आसन उपायन उपदेशाच और उसमें ये आसन उपायन उपदेश भी दिया है सत्र इति आसन चोदनाया तो ये ये जो सप्ताह इत्यादि याज्ञिकों ने ये इस प्रकार के सत्र को संपन्न कराया वो उन्होंने उपस्थित होकर के इस प्रकार संपन्न कराया इत्यादि उपस्थित होने की बात भी है इसलिए वो सत्र हो गया और यह एवं विद्वांस उपयन चोदना दर्शनाथ और यह एवं विद्वांस सत्रम उपयंति इत्यादि में उपायन चोदना उपयन उपयन विधान भी उपायन विधान उपायन विधान भी वहां प्राप्त होता है तो ये सत्र के संबंध में हो गया सप्तशावरा चतुर्विशति सत्रमासीरन इति आसन चोदनायाच द्वादशा अधिकारे दृष्टवा ये द्वादश के अधिकार में उसके प्रकरण में इस प्रकार के या का वर्णन सत्र का वर्णन प्राप्त होता है इसीलिए आसन उपायन चोदन ओर अन्य तरत्व से सत्र लक्षण ये सत्र का लक्षण में आता है ये सब ये आसीरन इति आसन उपायन जो विधान है इनका जो विधान इनमें से कोई भी एक विधान होगा तो उसको सत्र मान लिया जाता है सत्र का लक्षण में ये भी प्राप्त होता है इसीलिए ये तो सत्र हो गया और द्वादशाहन प्रजा काम याजये चोदना दर्शन इसमें केवल याग कराने की चोदना दिखाई पड़ती है और विशेष नियत कर्तकत्व अवगमात एक विशेष कर्ता है वहां प्रजा काम एक वचन का प्रयोग किया प्रजाकाम काम एक ही करता है ये दोनों होने पर द्विरात्रवद अहीनत्व चा गम्य थी जैसा द्विरात्र यज्ञ है उसी प्रकार इसमें अहीनत्व भी प्राप्त होता है तथा इधम अभी विदुषाफरी अशरीरत्व ज्विध श्रुति सिद्धम ऐसे ही यहां विद्वान को सशरीरत्व भी होगा असरीरत्व भी होगा क्योंकि दोनों प्रकार के श्रुति हमें प्राप्त होती है तो इसलिए दोनों प्रकार मानने में कोई दोष नहीं है विचित्र कल्पना निबंधनम अविरुद्धमता है विचित्र कल्पना यहाँ हो सकती है क्योंकि संकल्प अनेक होता है तो कभी शरीर के संकल्प करते हो तो शरीर हो जाता है नहीं तो नहीं होता इस प्रकार से दोनों स्वीकार किया जा सकता है ये कहा आगे दो सूत्र का अधिकारण है फिर देखें ओर्णमद पूर्णमिद पूर्णा पूर्ण मुदश्यते पूर्णस पूर्णमादा पूर्णमेवावशिष्य ओ शाति शांति शांतिराजि